सहकार रेडियो के कार्यक्रम किताबें करती हैं बातें के तहत राधा मोहन गोकुल जी की किताब लेकर हाजिर हूँ मैं सुनीता किताब का नाम है स्त्रियों की स्वाधीनता सुनिए इसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग की पांचवी कड़ी और इसका तीसरा अध्याय मातृशक्ति ये लेख पत्र भविष्य में सत्यवीर छो तीस में प्रकाशित हुआ था संसार के विश्वस्त इतिहास के जनकाल से आज पर्यंत के मनुष्य जीवन और मानव समाज की आलोचना करने बैठे तो हमें हाथ उठाकर जोर के साथ ही कहना पड़ेगा कि मात्र शक्ति ही मनुष्य जीवन और मानव जीवन को उच्च बनाने वाली महाशक्ति है बेटी बहन या पत्नी के रूप में स्त्री ने समाज का न इतना उपकार किया न उस पर इतना प्रभाव डाला जितना माता इसीलिए माता का स्थान सबसे यहाँ तक कि पिता राजा और गुरु से भी ऊंचा माना गया है आर्य नीतिकारों ने अनेक स्थलों पर स्पष्ट कहा है कि माता कारण मनुष्य कभी नहीं चुका सकता कुपुत्र बहुत होते हैं पर कुमाता नहीं होती मात्र महिमा की बाबत एक स्थल पर शेख साधी कहता है आ कुकी रियाज मादरा नास्त फिर जेर कफे पाए मादरा अर्थात वही काम करो जो माताओं की आज्ञा आज्ञानुसार हो क्योंकि माताओं के पैर के तलवों के तले स्वर्ग है मनुष्य जाति ने सदा माताओं की पूजा और प्रतिष्ठा की है भक्ति पूर्वक मनुष्य ने आदिकाल से ही माताओं के आगे सर झुकाया है पत्नी के रूप में जहां स्त्री सेवा करती रही है वहां वह माता के रूप में शासन करती चली जाती है पत्नी आज्ञा मानने वाली होती है और माता आज्ञा देने वाली मातृत्व का संबंध ही बच्चों को उनकी साहसिक बुद्धि के अनुसार पालन करने वाली धर्म का रूपांतर पाई जाती है वही संरक्षिका और मनुष्य जाति की आदिम शिक्षिका है मनुष्य जाति के ऐतिहासिक रंग मंच पर माता का अभिनय अत्यंत रमणीय और महत्वपूर्ण पाया जाता है माता के ही हाथ सामाजिकता को आरंभ करने वाले हाथ हैं माता पालने पर हमें सुलाकर उसे हिलाते हुए सभ्यता के पथ पर अग्रसर करती है माता ही भाई बहनों को परस्पर प्रेम करने की शिक्षा देती है गान गाकर सिखाकर भातृभाव उत्पन्न करती है माता ही युवा लड़कों और लड़कियों को दाम्पत्य प्रेम और जीवन की व्यवहारिक शिक्षा देती है सार ये है कि माता ही सामाजिक संबंधों की निर्मात्री शक्ति है सामाजिकता की जनदात्री है बचपन के सुख जवानी के आनंद नैतिक और सामाजिक योग्यताएं माता के ही द्वारा प्राप्त होती है। माता ही हमें सभ्य बनाती है हमारा जंगलीपन छुड़ाती है नास्ती माता यानी ऑर्गेनिक प्रकृति का एक महा उद्देश्य माताओं की रचना था सबसे बड़ा काम जो प्रकृति ने किया यही है इसमें तनिक भी संदेह नहीं यह दायित्व माता को पदे पदे सावधान करता रहता है और बच्चों के उदय में माता के प्रति नित्य नई श्रद्धा उत्पन्न करता है प्रकृति के उच्च मंतव्य में इस बात का नया विश्वास उत्पन्न होता है कि समस्त उद्भिज और पिंडजगत में उसका अभिमत एक ऐसे कुल का उत्पन्न करना था जिसे बच्चा देने वाला प्राणी कहती है समस्त प्राणियों को माता के गर्भ में निवास करना और माता के आश्रित रहकर अपने भावी जीवन के लिए शिक्षा ग्रहण करनी ही पड़ती है। है। माता का प्रेम छोटे-बड़ी सभी प्राणियों में प्रकट दिखता कीड़े-मकोड़े भी अपने अति लघु जीवन में अपने बच्चों के भावी सुख और खान पान के लिए परिवेष्ट परिकर और वातावरण के अनुसार उचित प्रबंध में नहीं चूकते इसी तरह मकोड़ो चिड़ियों आदि का पर्यवेक्षण करते हुए हम क्रमशः मनुष्य श्रेणी पर पहुंचते हैं तो हमें मात्रत्व की महत्ता कहीं अधिक ऊंची नजर आने लगती है कोल, भील, नागा, परिया, महा अविद्या जंगली समझा जाता है उनकी माताएं भी जब अपने प्रथम नवजात बच्चे को गोद में लेकर खिलाती और प्यार करती है तो उनके विचार उनकी भावनाएं और उनकी परिकल्पनाए न जाने कितने उच्च लोक तक उड़ान मारती माता अपने को भूलकर अपने परिवार और परिकोटे की परवाह ना करके निर्बल और निस्सहाय बच्चे की रक्षा के लिए सर्वथा दया से पिघली रहती है अपने बेटे बेटी के लिए ही नहीं परंतु प्रत्येक प्राणी के लिए क्योंकि माता बनते ही उसका हृदय दिग्दिगंत व्यापी करुणा और अनुकंपा से छलक उठता है माताओं के कष्ट सहन करने से मनुष्यता का जन्म होता है और यह मनुष्यता उसके स्वभाव को दिन दिन अधिक प्रेमी उच्च और कृपालु बनाती रहती है माता इतनी कोमल दयालु प्रेम परिपूर्ण होते हुए भी अपने बच्चे की रक्षा के समय प्रबल हिंसक प्राणी के सामने अपने में अमोघ और अतुल चातुरी और पल का अनुभव करती है और प्राण विसर्जन करने को प्रस्तुत हो जाती है माता अपने बच्चों की रक्षा के समय जो वीरता प्रचंडता और उग्रता धारण करती है वो अतुल अनुपम और आदर्श होती है संसार के सारे प्रेमों में बच्चों के प्रति माता का प्रेम सब अवस्था में अत्यंत दृढ़ अमित प्रभावशाली और निस्वार्थ होता है इतनी उत्कट प्रेम की प्रतिमा संसार में अन्यत्र कहीं नहीं देखी माता जाती माता मनुष्य जाति की अधिष्ठात्री और स्त्री पुरुष दोनों की समान संपत्ति है दोनों के लिए आदर्श है माता का आदर्श पृथ्वी माता में भी मिलता है वो हमारा पालन करती है हमें गोद में संभाले रहती है हमें खाने को देती है हमारी सांत्वना करती है हमें नित्य अभिनव जीवन प्राण और शक्ति संचार करती है और मरने के पश्चात शांति के साथ हमें थके हुए बालक के समान अपनी पवित्र गोद में सुला लेती है। हम देखते हैं कि सारे भूमंडल में उत्कृष्ट शक्तियों के नाम और रूप सब स्त्रियों के ही हैं सरस्वती विद्या वीरता चतुर्ता इत्यादि हिंदुओं में अक्ल दानिश शुआत इत्यादि ईरान और अरब वालों में जस्टिस इक्वेलिटी लिबर्टी आदि यूरोप में इत्यादि इत्यादि प्रकट है संसार में किसी ने भी मातृशक्ति की अवज्ञा नहीं की उसे अपराध नहीं लगाया ना उसे भूला आदर्श माता की सब जगह पूजा होती है प्रतिष्ठा और प्रतिभा प्रतीत होती है कल्पांतर में माता ने वर्तमान पूर्णता प्राप्त की है और दिन दिन वह मातृत्व ज्ञान के मार्ग पर अग्रसर होती जा रही है माता हमेशा यही सोचती है चाहती और विश्वास करती है कि मेरा पुत्र देव मूर्ति सर्वगुण संपन्न होगा अत्यंत कुमारगी पुत्रों में भी पूर्ण स्नेह रखते हुए माता यही विश्वास करती है कि समय पाकर यह अच्छा हो जाएगा जब पुत्र हिम्मत हारकर दुखी होकर कष्ट के समय हथ प्रति होकर घर में बैठ जाता है तो माता उसे हंसकर कर प्रोत्साहन देती है माता स्वयं वीरों की तरह कष्ट सहन करने को तैयार रहती है और समय पड़ने पर बच्चों को कठिनाइयों का निर्भीकता के साथ सामना करने के लिए तैयार करती है माता के इतिहासगत वीर गाथाओं में हमारे कथन का जीता जागता प्रमाण हजारों स्थलों पर मिलेगा माता को बच्चों को जन्म देने में अत्यंत कष्ट का सामना करना पड़ता है फिर भी वो बच्चों को जन्म देना अपने बड़े सौभाग्य की बात समझती है हिंदू माताएं अपने वधुओं को नमस्कार के उत्तर में जो आशीर्वाद देती हैं उससे उनके हार्दिक भाव का खूब पता लगता है जब कोई वधू आकर किसी वृद्धा के पाँव को स्पर्श करती है तो वृद्धा कहती है शीलवती सौभाग्यवती पुत्रवती रहो अर्थात तुम पति अनुरक्ता और पुत्रवती अनुरता सौभाग्यों का एक छोटा सा इतिहास भरा है, जिस पर खाली नहीं है हमें अरब का इतिहास इस बात की साक्षी देता है स्त्रियों की क्या यह कम बहादुरी है की मनुष्य जाति को नष्ट न होने देने के लिए उसे संसार में बनाए रखने के निमित्त निर्बल होते हुए जानबूझकर अपने प्राणों को संकट में डाल देती है यह मात्र शक्ति की महिमा है उसका असीम स्नेह है सच तो यह है कि माता ही के द्वारा मनुष्य भक्ति का सच्चा पाठ मनुष्य पढ़ सकता है प्रत्यक्ष सीख सकता है और संस्कृत के कल्याण के लिए कष्ट उठाने की हिम्मत कर सकता है विज्ञान की क्रमशह उन्नति के साथ साथ हमारा सामाजिक ज्ञान कर्तव्य ज्ञान और पवित्र अभिलाषाएं भी बढ़ती जाती हैं ज्ञान और ज्ञातव्य के बीच में नई नई संयोग श्रृंखला उत्पन्न होती रहती है मन का शरीर पर शरीर का मन पर इसी तरह एक अंग का दूसरे अंग पर जो प्रभाव पड़ता रहता है उनसे प्रत्यंगों की पारस्परिक संवेदना का पता चलता है इसलिए समुचित नर नारी की उत्पत्ति के लिए मातृत्व की पवित्र अवस्था पर भी हमारा विचार रहना जरूरी है आदमी वैसा ही बनता है जैसा उन्हें माताएं बनाती हैं इसलिए माताओं की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है माता का असीम प्रेम स्वाभाविक है किंतु मनुष्य जाति के इतिहास के ज्ञान के साथ उन्हें देखना होगा कि वह प्यार संतति में मनुष्यता उत्पन्न करने के लिए काम में लाने की आवश्यकता है माताएं बच्चों को मनुष्य बनाएं उन्हें सांप बिच्छू और भेड़िए न बनाएं हाँ उनमें इतनी शक्ति अवश्य उत्पन्न कर दें कि वह सांप बिच्छू और भेड़ियों को समय पर नाश करने में असमर्थ न रहे विज्ञान की वृद्धि और वर्तमान जगत के अनुभव के साथ साथ हम देखने लगे हैं कि आजकल मानव जगत में नियम श्रृंखला और विचारशीलता जो समाज को हितकारी हैं थोथे आनंद के लिए ध्यान से हटा दिए जाते हैं इसीलिए मनुष्य समाज के विद्वान चाहते हैं कि बच्चे कम उत्पन्न हों तो चिंता नहीं किंतु जो हों वो निरोग निरोग्य मानव कुल भूषण हो हम अपने अभागे भारत में देखते हैं कि माताएं देश की जनसंख्या की वृद्धि बड़े कष्ट सहन करके सीमातीत करती जा रही है यह नहीं देखती और समझती हैं कि उनके बच्चे हाडूरास डमरा केनिया युगान्डा ट्रांसवाल आसाम आदि स्थानों में कुली का काम करते हैं ये विदेशियों का मुँह 15-20 रूपए मासिक की नौकरियों के लिए ताकते रहते हैं माताओं को जान लेना चाहिए उनका धर्म है कि शेर शूर वीर ज्ञानी मनुष्य कुल की प्रतिष्ठा बढ़ाने वाले बच्चों को जन्म देना ना कि गिदड़ों से देश को भरना भीख मांगने वाले बिना घर बार सड़कों पर दिन रात बिताने वाले दूसरों के लिए रात दिन श्रम करके भूखे सोने के लिए बाध्य मनुष्य नारी हो या नर न ना अपना मुंह उज्जवल करता है न अपने माता पिता का ना अपनी जाति का अपने देश और मनुष्य समाज का एक नीतिकार कहता है कि गुणी गण न न माता यदि सुतनी सं की दृषि नाम अर्थात गुणियों में जिसका नाम पहले न ना आया उसकी माता भी पुत्रवती कहलाती है तो फिर बंध्या कौन सी है यहाँ कवि व्यंग के साथ कहता है कि गुणहीन गीदड़ को जो माता जन्म देती है वह वंध्या के समान है मातृशक्ति चाहे तो देश की इस बुराई को हटा सकती है हमें आशा है कि भावी और वर्तमान माताएं इस ओर ध्यान देंगी बहुत बच्चों के जन्म से देश का महत्व नहीं बढ़ता किंतु मनुष्य समाज हितकारी बच्चों की उत्पत्ति से देश पूज्य और प्रतिष्ठित होता है स्वस्थ माता पिता स्वस्थ बच्चों को जन्म दे उन्हें मनुष्योचित स्वाभिमान देशाभिमान सांसारिक ज्ञान से परिपूर्ण करें इसके विपरीत आचरण से देश को निकम्मे आदमियों से भरना पाप है माता को उचित है कि एक संतान होने के बाद पांच वर्ष पर्यंत बल्कि सात वर्ष तक दूसरी संतति को जन्म देने का कष्ट ना उठाए नरनारी का विवाह संयोग तभी होना उचित है जब वह उत्तम संतान पैदा करने की कामना करें हमारी समझ में संतान निग्रह के उचित उपाय बुरे नहीं हैं। हम कभी दूसरे लेख में इस विषय पर तर्क करेंगे क्योंकि बहुत समय तक बलात् ब्रह्मचर्य रखने से नर नारी दोनों के स्वास्थ्य को हानि पहुंचती है यह विज्ञान सिद्ध बात है आयुर्वेद इस विषय में बहुत सी ज्ञातव्य बातें बतलाता है प्रत्येक दंपत्ति को सावधान किया जाता है की गर्भ स्थिति के बाद काम वासना की तृप्ति के लिए उनका मिलना गर्भाशय को खराब करता है गर्भस्थ प्राणी और उसकी माता को बहुत हानि पहुँचाता है एक अंग्रेज हम एशिया निवासियों पर व्यंग करता है और कहता है कि चीनी और हिंदुस्तानी अधिक संतान उत्पन्न करने वाली जातियां हैं इस मामले में इनसे बड़ी चड़ी और कोई जाति नहीं है लेकिन किसी जाति का बड़प्पन मोल से होता है तोल से नहीं अर्थात गुण से जाति पूजती है बहुत होने से नहीं बहुत से कपूत किसी काम के नहीं थोड़े से सपूत सब कुछ होते हैं एक मजबूत एंग्लो-सेक्शन करोड़ों की संख्या वाले 10 से लोहा ले सकता है इसलिए हमने कहा कि अगर हम शेर पैदा कर सकते हैं तो करें और गीदड़ो का पैदा करना बंद कर दें। आर्य विद्वानों और जर्मनी के शास्त्रज्ञों का मत है कि पुरुषों का पच्चीस वर्ष की अवस्था के पहले विवाह न करना चाहिए अगर करेंगे तो उनके बच्चे स्वस्थ और शक्तिशाली नहीं होंगे कोई स्त्री जो 30 वर्ष से कम अवस्था की हो तीस पैंतीस वर्ष की अवस्था तक हो उसे चाहिए कि 50 वर्ष से अधिक अवस्था वाले पुरुष के साथ विवाह न करें हाँ यदि वो निर्बल और रोगी संतान उत्पन्न करना चाहती हो तो दूसरी बात है जब तक सारे अंग परिपक्व परिपुष्ट न हो जाए स्त्रियों को संतान उत्पत्ति की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए अच्छा हो तो 23 वर्ष की अवस्था तक स्त्रियां माता बनने की चेष्टा ना करें इंग्लैंड में भी 5000-6000 स्त्रियां प्रसूति का प्रसूतिका में प्राण विसर्जन कर देती हैं भारत में इस तरह की मरने वाली लड़कियों की संख्या और भी अधिक है इससे स्पष्ट इस है कि इस संबंध में सामाजिक सुधार की बड़ी जरूरत है अन्य देश की महिलाओं ने इस पर ध्यान दिया परंतु माता के कट्टर हिंदू मुसलमान अभी आंखें बंद करके गढ़े में उतरने को तैयार देखे जाते हैं आजकल भी शारदा एक्ट के विरोध में मौलवी साहब और पंडित महाराज जमीन और आकाश हिलाए डालते हैं एक विद्वान कहता है कि स्त्री पुरुष संयोग संतान उत्पत्ति के लिए है जब किसी पुरुष और स्त्री में संतान उत्पत्ति की योग्यता पैदा हो जाए नर को नारी की और नारी को नर की आवश्यकता प्रतीत होने लगे तो दोनों मिलकर संतान उत्पन्न कर सकते हैं बलात् ब्रह्मचर्य रखने से स्त्री हो या पुरुष संतान उत्पन्न करने की योग्यता खो बैठता है इसलिए बलात्मचर्य का बंधन और अवस्था व्यवस्था का झगड़ा सब पर न लगाना चाहिए आवश्यकता होने से संतान निग्रह के साधन काम में लाए जा सकते हैं लेकिन हम यहाँ इस विद्वान के मत पर सब विस्तार लिखना नहीं चाहते एक मूर्ख घमंडी एंग्लो सेक्सन कहता है की अंग्रेजों को अपना शाही रक्त शुद्ध रखने के लिए रंग वाली स्त्रियों में संतान उत्पन्न नहीं करनी चाहिए माओ को चाहिए कि अपने पुत्रों को समझाया करें ताकि वह ऐसा निषिद्ध काम ना करें इस बेचारे को स्वतंत्रता प्रेम स्वतंत्र मनुष्य जाति मात्र के बंधुत्व का क्या पता ये तो अपने जातीय प्रेम और विजातियों के प्रति मोह के नशे में चूर है इसी नीच मनोवृत्ति को अंग्रेजी में टॉविनिज्म कहते हैं जो अब 20वीं सदी में ये बेहूदगी नहीं चल सकती अब तो मनुष्य मात्र की एक जाति होगी मनुष्य का बच्चा किसी मनुष्य की ही बच्ची के साथ विवाह करता है तो उसमें पाप नहीं परंतु विवाह स्वच्छ प्रेम से हो अन्य किसी कारणवश नहीं लेकिन एक बात अवश्य ही संयुक्त तो होने वाले लड़के और लड़की को समझ रखना चाहिए की संतति में माता पिता के गुणों दोषो और स्वभाव का प्राय प्रभाव देखा जाता है जिसे अंग्रेजी में हेरिडिटी कहते हैं माताएं अपना अधिक प्रभाव संतान पर डालती हैं इसलिए अगर वो चाहें तो अपने शरीर को स्वस्थ रखकर अपने बच्चों को अच्छा बना सकती हैं बहुधा ये भी देखा गया है कि माताएं अपने सद्भाव सद्विचार और प्रेम से बच्चों को जीत लेती हैं और उनमें पिता के अवगुण जो आते हैं उनको मिटा देती हैं श्रोताओ सहकार रेडियो के कार्यक्रम किताबें करती हैं बातें में अभी आप सुन रहे थे राधा मोहन गोकुल जी के लेखों पर आधारित पुस्तक स्त्रियों की स्वाधीनता की ऑडियो रिकॉर्डिंग की पांचवी कड़ी इस अध्याय का शीर्षक था मातृ शक्ति ये लेख पत्र भविष्य में सत्यवीर छद नाम से सन उन्नीस में प्रकाशित हुआ था अगर आप सहकार रेडियो का कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते है